At the end. सूत्र सांग्रह भाष्य में पहला जो अवतरण भाष्य है भाष्य नाम से वो पूरा हो गया था तो यहां विस्तार से अध्यास के विषय में कहा जो हमारा सब दुखों का कारण है संसार ये अध्यास के कारण ही दुखी होता है ये बहुत विस्तार से शंकराचार्य जी ने भाष्य में समझाया अब इसी के आधार पर इस दुख की निवृत्ति के लिए हमें इस प्रकार का दुख क्यों होता है इसकी निवृत्ति कैसे हो तो उस निवृत्ति के उद्देश्य से ही वयमश शारीरिक मीमांसायां प्रदर्श्या कि सब अनर्थ है इस अनर्थ का निवारण करने के लिए हमें ये भाष्य का अध्ययन करना चाहिए अस अनर्थ हेतु तो प्रहाय आत्मेक विद्या प्रतिप्त सर्वे वेदांता आरभ्य सारे वेदांत की प्रवृत्ति इसी के लिए है वेदांत और किसी उद्देश्य से प्रवृत्त नहीं होता कि इस अनर्थ का निवारण ही वेदांत का उद्देश्य है यह भाष्यकार अब क्या है ये अध्यास ये आपने समझा है एक तो शरीर के साथ आत्माभिमान है आत्मा को शरीर का धर्म और शरीर में आत्मा का धर्म दोनों में परस्पर अध्यास कर दिया इसको इधर ए इधर अध्यास अन्योन्या अध्यास ऐसा करके शरीर स्वयं जड़ है ऐसे शरीर में अहम अहम करके आत्मबुद्धि हो गई और आत्मा शुद्ध है निर्मल है सभी दुखों से दूर है अत्यंत आनंद का स्वरूप है उस आत्मा को हम दुखी समझने लगे तो शरीर के उच्च नीच भाव शरीर के गुण दोष शरीर संबंधियों के उच्च नीच भाव गुण दोष सबको अपने में मिला दिया अब जहां भी कुछ होता है शरीर में कुछ होता है तो अपने में होना मान लिया इसके कारण दुख हो रहा शरीर का स्वभाव है जन्म से लेकर के बढ़ता रहता है और धीरे धीरे घटता जाता है अंत में वो नाश को प्राप्त होता है कोई उसको रोक नहीं सकता किंतु जो परिणाम का सामान्य परिवर्तन है उसको अपने में मानकर हम दुखी होते रहते हमारा स्वरूप तो वो है जो हम गाढ़्रा में जब सुषुप्ति में सोते हैं उस समय जो अनुभव करते हैं वहां अपना अस्तित्व मात्र है भरपूर आनंद है कोई चिंता नहीं है बिल्कुल निश्चिंत तो होकर के सो रहा है तो वो आनंद का स्वरूप ही हमारा स्वरूप है यही आत्मा अंदर है तो उस आत्मा में ये सब आरोपित कर दिया शरीर स्वयं चैतन्य नहीं है शरीर में कॉन्शियसनेस स्वयं नहीं है तो आत्मा का जो चैतन्य है वो शरीर में ला दिया तो आत्मा का चैतन्य को शरीर का मानने लग गया तो ये परस्पर अध्यास का इसी प्रकार मन में भी अभ्यास होता है मन का जो धर्म है सोचना चिंतन करना काम क्रोध लोभ मोह ये सब मन का धर्म है तो ये मन के धर्म को भी अपने स्वरूप में मान लिया कि मैं ही ये सब कुछ करता मन एक उपकरण है हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जैसा हम काम करने के लिए कोई उपकरण प्रयोग करते हैं लिखने के लिए पेन प्रयोग करते हैं जाने के लिए गाड़ी प्रयोग करते हैं ऐसे खाने के लिए बर्तन प्रयोग करते हैं ऐसे ही एक उपकरण है हमारे लिए सोचने के लिए काम आता है विचार करने के लिए काम आता है संकल्प विकल्प करने के लिए काम आता है ऐसा उपकरण का जो धर्म है वो आपने मान लिया जो कोई गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी का जो भी धर्म है आपने मान लिया तो कैसा होगा वैसे ही यहां हुआ है घर में बैठा है घर जिससे बना हुआ है घर में कुछ भी होता है तो मैं ही मुझे ही हो रहा है ऐसा मान लिया तो कैसा होता है इस प्रकार ये शरीर में बैठा हुआ है शरीर को उस प्रकार समझना जैसे हम घर में निवास करते आवश्यकता अनुसार घर बदलना पड़ता है घर में मरामत करना पड़ता है ऐसा ही शरीर में भी कुछ बदलाव होता है तो कुछ चोट लगता है कुछ हानि होती है तो मरम्मत करना पड़ता है तीर्था करनी पड़ती है बिल्कुल एक समान है तो ये धर्मों का विचार करना चाहिए ये अभ्यास भाषी में कहा कि बेवजह आप मन के धर्म को अपना स्वरूप मान रहे हैं इसलिए सारे आप अपने दुख को भोग रहे दुख मान करके अपने जीवन को दुखी मान रहे इस प्रकार से बुद्धि के साथ भी होता है मैं जानकार हूं मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं ये जब मानता है बुद्धि को लेकर अभिमान होता है ये भी आत्मा का धर्म नहीं है बुद्धि का धर्म आत्मा में आरोपित किया है और अंत में अहंकार सबसे प्रथम जो अभ्यास होता है अहंकार का अध्यास होता है इसको यहां कहा, एवं अहम प्रत्ययीनम अशेष स्वचार साक्षिणी प्रत्यात्मनि अध्यस्त तम च प्रत्यगात्मा सर्वसाक्षिण तद विपर्य अध्यस्यति ये है अहंकार और शुद्ध आत्मा का अध्यास मैं करके जिसको अभिमान आप करते हैं अहंकार तो को लेकर करते जब आपका अहंकार अभिमान रहता है तब आपको दोष होता ही रहता है क्योंकि अहंकार भी मन के साथ जुड़ा हुआ है बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है उसमें जो परिवर्तन होता है अहंगार उसको अपना मान लेता अब जब अपना मान लेता है तो उसमें सुख दुखी होने का स्वभाव भी आ जाता है तो अहंगार में आत्मधर्मों का आरोप होता है अहंगार को स्वरूप मान के आत्मधर्म का आरोप उसमें होता है यही सबसे प्रथम अध्यास है अहंगार अध्यास के बाद बुद्धि के साथ मन के साथ इंद्रियों के साथ जैसा अपने को अंधा काणा आदि समझते हैं वो इंद्रियों को लेकर के समझते हैं अंधा तो चक्षुर इंद्रिय है किंतु तो अपने को अंधा मान लगता है तो इस प्रकार से इंद्रियों के साथ शरीर के साथ और इतना ही नहीं बाह्य विषयों के साथ भी होता है तो बाह्य विषयों के साथ जैसे पुत्र मित्र आदियों के साथ भी आत्मा अभिमान होगा ऐसे आत्माभिमान रहने से आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा और हमेशा दुखी होना ही होता है कितना भी कुछ प्राप्त करो कितना भी कुछ सुख सुविधा हो तो भी कुछ कमी रहती है क्योंकि ये जितने भी उपकरण हमारा है वो कोई भी परफेक्ट नहीं है आत्यंतिक नहीं है और क्या बोलते हैं हमेशा रहने वाला नहीं है इसमें परिवर्तन आवश्यक है तो उन परिवर्तनों का अपना स्वरूप मानते हैं इसी को अध्यात्म भाषा ने विस्तार से समझाया युक्ति से समझाया कि किस प्रकार हमको इसको स्वीकार करना चाहिए और आगे अब ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र से आरंभ होने जा रहा है अब इसमें उपाय क्या है उपाय यही है कि हम शरीर का स्वरूप क्या है शरीर क्या चीज से बना हुआ कैसा है ये समझे बाहर विषयों का स्वरूप क्या है यह समझे मन का अंधकरण का स्वरूप क्या है ये समझे ये सब किस मटेरियल से बना हुआ है ये क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसको ठीक से समझने पर हमें विवेक आ जाएगा कि इसको वैसा नहीं मानना चाहिए जैसा कोई कपड़ा पहन करके ये कपड़े के कारण कोट सूट पहना हुआ है तो उससे मैं अच्छा हो गया हूं ये जैसा समझता है वैसे ही है कि अच्छा कपड़ा पहन लिया कपड़ा उतार गया तो फिर वो अच्छा नहीं रहे तो कपड़े में कुछ परिवर्तन आ गया तो अपना ही मान लेता है कैसा कोई कपड़ा पहन के बाहर जाता है उसमें कुछ दाग लग जाते हैं या कुछ हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो कपड़े में जो हुआ वो अपना ही मान लेता है क्योंकि वो दोनों का स्वरूप को अदला बदला कर दिया अब वो स्वरूप जानना है कि कपड़े का स्वभाव क्या है ये शरीर का स्वभाव क्या है बाहर का स्वभाव क्या है वस्तु कैसे रहते हैं कैसे बदलती है कैसे उसका स्वरूप रहता है ये जानना आवश्यक है इसको जानने के लिए आपको सारे सृष्टि का कारण जानना पड़ेगा किस मेटीरियल से यह सृष्टि बनी है इसका उपादान कारण मूलभूत कारण क्या है यह जानना पड़ेगा ये जब जानेंगे तो उसके साथ आपको उसका परिचय हो जाएगा कि असली में ये क्या है क्योंकि बाहर कुछ दिखता है और अंदर कुछ और इसीलिए कार्य कारण प्रक्रिया के दृष्टि से कार्य को देख करके एक बना हुआ जो सामान है जो वस्तु दिखती है उसको देख करके उसका कारण का अनुमान करके कारण को पहचान कारण को पहचानने से कार्य का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाता है जैसा घट बना हुआ है का से तो मृतिका से बना हुआ है ऐसा जानने से वो घट का पूरा ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार इस जगत का कारण क्या है तो कारण दृष्टि से जगत क्या है कार्य दृष्टि से जगत क्या है ये विचार करना इस प्रक्रिया को आश्रय लेते हुए आगे का पूरा प्रकरण चलेगा अंत में ये दिखाएगा कि एक ही परमात्मा से जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वही परमात्मा से ये बाह्य जगत और ये सारे बना हुआ है हमारे शरीर आदि सभी उसी से बना हुआ है तो परमात्मा के स्वरूप में ये तो बिल्कुल शुद्ध है किंतु ये जो बाहर का आकार विकार नाम रूप दिखाई दे रहा है ये अपने रूप में सत्य नहीं है जो कार्य होता है वस्तु होती है उसका कारण ही सत्य होता है अपने आकार में वो सत्य नहीं होता जैसे घड़ है भृतिकाल से बना हुआ है घड़ के अपने आकार में उसका कोई तीनों काल में सत्य तो नहीं है क्योंकि अपने आकार में देखेंगे तो उसका एक गोलाकार है उसका एक मुग है उसमें पानी रख सकते इत्यादि सब तो दिखता है दिखाई पड़ता है किंतु मटेरियल कॉस्ट के दृष्टि से उपादान कारण के दृष्टि से आप देखेंगे तो वो मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है मृत्तिका को हम हटा देंगे तो घट अलग नहीं मिलेगा तो वो उसका उपादान है और उपादान रूप से ही वो सत्य है घट नाम से वो सत्य नहीं है घट आकार से सत्य नहीं है क्योंकि घट का आकार को कभी भी बदला जा सकता है उसको तोड़ करके दो टुकड़ा करने से दो कपाल देसा बर्तन हो जाएगा वो अलग अलग रूप में बन सकता है तो इसलिए वो सत्य नहीं है सत्य तो वो है उसमें जो मृतिका है वो सत्य है अब वो मृतिका के रूप में सत्य होता हुआ ये पूर्ण संपूर्ण जगत को परम कारण रूप से सत्य मानना है तो मृतिका का, का भी कुछ और कारण होगा वो सत्य होगा और उसका भी कुछ और कारण होगा वो सत्य होगा इस दृष्टि से दिखाएगी अब क्या है जब वेदांत कहता है कि परमात्मा ही सत्य है परमात्मा से ये संपूर्ण जगत बना हुआ है ऐसा जब वेदांत कहता है तो बहुत सारे प्रतिवादी हो जाते प्रतिवादी ये कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा से ये जगत नहीं बना है परमाणुओं से बना है आत्म से बना है ऐसा कहते है। और कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति से बना हुआ है कुछ लोगों का कहना है ये स्वभाव से ही ऐसा हो गया इसका कोई कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं नानू को ढूंढना है ये अपने आप प्रकट होता ही रहता है आता रहता जाता रहता ऐसे बोलने वाले स्वभाववादी तो जगत के कारण क्या है ये ढूंढते हुए कई सदियों से पूरे जो है मनुष्य के जब से ये संस्कार शुरू हुआ तब से लेके ये खोज जारी है कि ये जगत बना हुआ किस चीज से तो इसमें विवाद होने से फिर एक एक पक्ष लेंगे कि परमाणु को कारण मानना सही है कि गलत है इस पर विचार करेंगे स्वाभाविक रूप से जगत की उत्पत्ति होती है ये मानना सही है गलत है इस पर लंबी चर्चा चलेगी वाद विवाद सब चलेगा और जो प्रकृति है ऐसा मानते हैं जो प्रधान पुरुष ऐसे सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति से सब बना हुआ है सत्व रजस तमस तीन गुण हैं तीन गुण से ये सब सृष्टि बनी हुई है ऐसे मानने वाले हैं उस पर भी विचार करेंगे तो ऐसा अनेक वादों पर विचार करके आपको ये दृढ़ निश्चय दिला देगा कि ये परमात्मा से ही बना हुआ है और अतिरिक्त कोई कारण इसमें नहीं मिलता है परमात्मा से अतिरिक्त कोई कारण को इसमें सिद्ध कर नहीं सकते हैं ये आपको युक्ति से सिद्ध करके दिखाए के, के लगेगा हाँ अभी कई साल तक चलेंगे तब जाकर के ये पूरा विश्वास आपको हो जाएगा कि ये जगत बना हुआ परमात्मा से है इसलिए परमात्मा ही एकमात्र सत्य है ये शरीर बना हुआ सब परमात्मा से ये अपने स्वरूप में परमात्मा ही है परमात्मा से अतिरिक्त यहां सृष्टि में कुछ भी नहीं है उसकी सत्यता नहीं किंतु व्यावहारिक दृष्टि से हम नाम रूप बोलते हैं काम चलाते हैं आकार विकार होता है जैसे मृतिका से बने हुए हैं ये घर भी बना हुआ है बर्तन भी बना हुआ है मृतिका से मूर्तियां भी बनती है तो उसका अलग अलग नाम होता है अलग अलग काम होता है किंतु मृतिका इतव सत्यम सत्य देखना चाहते हैं इसकी असलियत जानना चाहते हैं तो मृतिका रूप से ही आपको जानना पड़ेगा ये है पूरी प्रक्रिया तो उसमें जो युक्तियां देंगे ऐसी युक्तियां आपको देंगे जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा कि इस प्रकार से ही ये होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही बोल देंगे आप विश्वास कर लो श्रद्धा रहकर विश्वास कर लो ऐसा बोलेंगे तो लोग नहीं मानते क्योंकि वो कुछ समय के लिए मान्यता रहती है बाद में फिर शमशे होने लगता है ऐसे जो कहा ठीक है कि नहीं ठीक है कैसे हो सकता है समशय हो सकता है तो ये दिखाएंगे कि ये ही शुरू तो हमारा स्वरूप भी आत्मा ही है और बाहर इसका स्वरूप भी परमात्मा ही है तो आत्मा परमात्मा एक ही ही है एक ही स्वरूप से बना हुआ ये दिखाएगी तो जगत का स्वरूप भी परमात्मा है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा इसके आधार पर अहम ब्रह्मास्मि ये सब दिखाएंगे और हमारे जो जीवात्मा जिसको हम मानते हैं आत्मा रूप से मानते हैं अल्पतनी मानते हैं ये भी वास्तव में परमात्मा है उससे अतिरिक्त कुछ भी जगत में प्राप्त नहीं होता यह प्रक्रिया यहां से शुरू हो रही है इसको बोलते कार्यकारण प्रक्रिया ये कार्यकारण प्रक्रिया कॉस एंड एफेक्ट रिलेशन आई कॉस एंड एफेक्ट थियोरी इसको बोलते तो यह कार्यकारण प्रक्रिया एक और प्रक्रिया के अंतर्गत है वेदांत में अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया है कार्यकारण प्रक्रिया आपको समझाने के लिए कुछ अध्यारोप करेंगे अध्यारोप करके समझाएंगे देखो ऐसा ऐसा हो गया तो ये, ये कारण होना चाहिए तो आरोप करके समझाएंगे समझाने के बाद कार्यकारण में जो सत्य है आपको समझ में आएगा मान ये सब कुछ है और परमात्मा भी है ऐसा नहीं है ये सब कुछ अपने रूप में नहीं है परमात्मा के एक रूप में है वो परमात्मा क्या है सच्चिद आनंद है वो परम सत्ता है परम सत्ता यानी प्योर एक्सिस्टेंस वो अस्तित्व मात्र है और वो परम चैतन्य है वो अपने रूप में शुद्ध ज्ञान स्वरूप है कॉन्शियसनेस मात्र है और अपने रूप में वो आत्मस्वरूप आनंद है आनंद है और ये तीनों आनंद भी है उसके अस्तित्व का कभी परिवर्तन नहीं होता वो अस्तित्व जहां भी मिलेगा वो आत्मा का ही मिलता है हमारा अस्तित्व है तो आत्मा तो के अस्तित्व से है जगत का अस्तित्व आत्मा से आत्मा का अस्तित्व है इसी प्रकार हमारा चैतन्य आत्मा का ही चेतन है ईश्वर को भी हम चेतन मानते हैं क्योंकि हम चेतन है इसलिए उपदेश शास्त्री में चतुर्थ प्रकरण में आचार्य जी ने यह बोला कि ईश्वर चेतन क्यों है क्योंकि आप चेतन है इसलिए इसी प्रकार आप आनंद चाह रहे हैं आपके जीवन में आनंद को छोड़कर के और किसी चीज की आपकी इच्छा नहीं है अन्य सारे इच्छाएं ये आनंद के लिए है आप काम कर रहे हैं किसके लिए जीवन में आनंद सुख होने के पूरा जीवन आप व्यस्त रहते हैं प्रवृत्ति करते हैं किसके लिए आनंद के लिए है इसका मतलब आनंद ही आ, आपको सबसे ज्यादा चाहिए आपके जीवन का सार तो आनंद ही है वो आनंद क्या है ये आत्मा का स्वरूप है क्योंकि आत्मा का स्वरूप है वो आनंद उसको हम पाना चाह रहे हैं किंतु अंदर रहता हुआ हमको मालूम नहीं पड़ता हम उसको बाहर समझ रहे हैं इसके कारण हम प्रवृति करते रहते हैं तो प्रवृति करने की अपने आदत हो गई है तो उस प्रकार से हम प्रवृति करते हैं फिर जब प्रवृति करके मन शांत हो जाता है तब आनंद प्राप्त करते हैं लोग पूछने से बताते हैं किसके लिए काम कर रहे हो खाने के लिए काम कर रहे हो खाना किसके लिए जीने के लिए तो ये दोनों है खाना है जीना है तो जीना खाना दोनों किसके लिए जब वो सब कुछ हमारे पास तृती से होता है तो हम खा करके सो जाते हैं सो जाने पर आनंद होता है अनुभव करने के लिए तो जहां जहां हमको तो तृप्ति होती है वहां वहां आनंद का अनुभव हो जाता है तो ये आनंद भी आत्मा का स्वरूप है ये तीनों मिलके ब्रह्म है यानी तीनों ही सर्वव्यापक सत्वी चित्त भी आनंद भी एसिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस ये तीनों जो है सर्वव्यापक है ब्रह्म है इस तत्व को ये तीनों मिलकर के जो भाव बनता है इस तत्व को ही वेदांत में ब्रह्म शब्द से कहा जाता है ब्रह्म शब्द से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बृहत्वा ब्रह्मा बृहत ब्रह्मा, ब्रह्म वो सबसे व्यापक है सब में वो प्राप्त होता है इसलिए ब्रह्म है इस प्रकार ब्रह्म को कहेंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होने इसके लिए भाष्य में कहा पैंतीसवा पृष्ठ में भाष्य वेदांतमीमसाशास्त्र व्याजिख्या इदमा सूत्र वेदातमीमांसा शास्त्र का व्याख्या इदमादिम सूत्र वेदातमीम शास्त्र का ये वेदांत के मीमांसा विचार चलाएंगे ऐसा शास्त्र है वेदांत के गहराई से विचार तो वेदांत मीमांसा शास्त्र व्याधिख्या व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले जो आगे अभी व्याख्या करनी है इसका इसलिए व्याधिख्यात आजिम सूत्रम सबसे पहला ये सूत्र आगे आने वाला है एक नंबर की टिप्पणी पूजित विचार वचनो मीमांसा शब्द ये मीमांसा शब्द यहाँ पूजित विचार के लिए कहा गया है पूजित माने आदरणीय मान पूजा या ऐसे धादु है उस धा से ये बनता है पहले इसको आपको समझाया <coughs> मानव दान शानभ्यो दीर्घाच अभ्यास ऐसा एक सूत्र आता है मान मानवधान शानभ्यो दीर्घ से अभ्यास इस सूत्र में सन प्रत्यय का विधान करता है सन प्रत्यय विधान करने से वो मीमांसा सन की जो प्रक्रिया हो करके द्वितीय हो करके मीमांसा ऐसा बनता है और माने जिज्ञासायाम एक वार्तिक है इससे जिज्ञासा का अर्थ भी निकलता है तो आगे व्याख्या करने वाला जो है वो सूत्र है वो क्या है वेदांत का आदिम सूत्र है इसीलिए वो वेदांत मीमांसा शास्त्र है। शास्त्र का ये आदिम सूत्र आगे आने वाला ये, का। ये एक अवधरण दे दिया सूत्र के लिए आदि में होने वाले को आदिम करके आदो भवम आदिम साय चिरा इत्यादि सूत्र से वहां प्रत्यय लगेगा तुट भी होता है टुट टुलट तो उसमें आ, ट्युलाउ में टूट होकर के आदिम बनेगा आदिमन आदि आद में होने वाले और उसी के उसमें अग्र आदि पश्चात डिमच एक डिमच प्रत्यय डिमच प्रत्यय में आदि का रहते हुए अग्र आदि अग्र और आदि शब्द अग्रिमम भी बोला जाता है आदिमम भी बोला जाता है एक वार्तिक है इस सूत्र पे एक वार्तिक आया साय जी प्राग प्रगे इत्यादि सूत्र में जो आया हुआ वार्तिक वा है उसी में से बनता है अग्रिमम आदिम तो यहां आदिम बना है आगे ठीक है देखिए प्रथम के विचार ज्ञान विषयो विधेर्जान्यवधान विषय ब्रह्मात्मक्यं बंधस्तस्ति फल प्रथमर्णग में न्याय निर्णय टीका है आगे में प्रथम के विचार ज्ञान विधेनव्यवधान विषय कि प्रथम वर्णग में विचार विधि गता उमें ज्ञान व्यवधान ज्ञान के व्यवधान रूप से यानी ज्ञान को व्यवस्थित करने की दृष्टि से उसका विषय ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्माइक्य कहा गया ठीक है बंधस दो फल बंधन का दोस्ती बंधन का नाश उसका फल है ये भी कहा गया विषय हो गया ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्माइक्य वो किसके द्वारा विषय है ज्ञान व्यवधान रूप से मान ज्ञान के द्वारा वह विषय प्राप्त होगा ज्ञान साधन होगा ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त होगा और उसका फल क्या है बंधन की निवृत्ति दुख निवृत्ति फल है यदि अध्यास इसको अध्यास शब्द के द्वारा कहकर कहा गया अध्यास मन आरोपित हुआ गलत ज्ञान के कारण वो आरोपित हो गया है जिसको नहीं जानता है तो उसमें कुछ भी आप आरोपित कर देते है ऐसा आरोपित हो गया है तो उस आरोप के द्वारा द्वारा यह कहा गया ध्यासभाषिक्षा एक वेदात्रोध प्रवृत्ताया गचारर्तव्यता इत्याश्य अब यहां करता है प्रतिवादी करता है कि पूर्वमीमसा से ही यानी जो वेद के जो पहले भाग है उसको पूर्व मीमांसा के द्वारा उद्धृत किया है इसलिए पूर्व मीमांसा के द्वारा ही वेद का अर्थ मात्र प्रवृत्त हो गया वेद का सामान्य ज्ञान वेदाध्यन मात्र से ही आ गया है तो वेदा वेदार्थ मात्रो प्रवृत्तायादत्वा वहाँ ब्रह्म जिज्ञासा भी प्रवृत्त हुआ है क्योंकि वेद पढ़ने पर ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है वो ब्रह्म शब्द का वहाँ प्रयोग है उसका अर्थ ज्ञान हो जाता है सत्यम ज्ञान ब्रह्मा इत्यादि वाक्यों के द्वारा वेद के शा... शाखा पढ़ने वाले जानता ही है तो उसी से यदार्थ हो गया तो आप फिर इस विचार को क्यों आरंभ कर रहे हैं जो वेद का अध्ययन किया हुआ हो उसको पहले से ज्ञान हो चुका है अब जो ज्ञान हो गया उसको पुनः क्यों कहना चाहिए पिष्ट बोलते पहले से कूट करके चूर्ण बनाया हुआ चूर्ण को फिर चूर्ण बनाना क्या होता है तो पहले से पिष्ट है पिसा हुआ है तो पिष्ट को प्रश्न नहीं करना चाहिए अब जान लिया है जो वस्तु का ज्ञान पहले से हमको है उसको पुनः पुनः कहना व्यर्थ समय वेदित करना होगा इसीलिए वेद के ज्ञान से ही ब्रह्म का भी ज्ञान हो गया तो फिर आप अलग से हम ब्रह्म सूत्र आरम्भ करके ब्रह्म विचार क्यों कर रहे हो यह प्रश्न किया पूर्व ने तब उसका उत्तर में कहा कि वेदांत मीमांसा ये वेदांत मीमांसा, मीमांसा शास्त्र से व्याख्या से दस्य ये वेदांत मीमांसा शास्त्र पहले प्रवृत्त नहीं हुआ वेदांत के बारे में गहराई से विचार वेद में नहीं हुआ है या मीमांसा शास्त्र में नहीं हुआ है वहाँ सामान्य रूप से वेद में क्या क्या कहा है उसमें कैसे प्रवृत्त होना चाहिए ऐसे कर्मों के बारे में उपासनाओं के बारे में साधनों के बारे में तो कहा है किंतु वेद के विषय में ब्रह्म के विषय में वहां चर्चा नहीं हुई है पूरे पूर्व मीमांसा में नहीं हुई है इसलिए उसको अलग से करना चाहिए जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं इस जगत के परम कारण को जानना चाहते हैं उनके लिए तो ये चर्चा आरंभ करनी ही चाहिए इस, इसी कहा वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याधिख्याद से इदम आदिमु सूत्र एक मीमा विचार ठीका मीमसा वेदात मीमांसा का अर्थ वेदाता मीमांसा वे मी वेदात मीमसा षष्टी सामस करना है मीमांसा शब्दस्य से परम पुरुषाथ हेतु सूक्ष्म विचारवादिवा तो मीमांसा शब्द का क्या होता है मीमांसा शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है तो मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है तो कहते हैं परम पुरुषार्थ हेतु मीमांसा शब्द का सामान्य अर्थ होता है गहराई से विचार करना हाँ गंभीरता से अनुचिंतन करना इसको मीमांसा कहते हैं वो भी ऐसे विषयों पर जो सामान्य में विचार के अधीन नहीं होता ऐसे विषयों पर तो ऐसे व्यापक सूक्ष्म विषयों पर विचार करने का नाम है मीमांसा तो वो यहां क्या है तो बोलते हैं परम पुरुषार्थ हेतु परम पुरुषार्थ होता है मोक्ष जहां अत्यंत आनंद ही हमको प्राप्त हो उसको परम पुरुषार्थ होते बोलते अन्य कर्म में भी कुछ आनंद प्राप्त होता है किंतु वो थोड़ी देर के लिए रहता है बाद में चले जाता है बहुत भोजन करने की इच्छा हो गई तो भोजन किया तो थोड़ी देर के लिए आनंद रहता है अगले भूख लगने तक आनंद रहेगा उसके बाद में दुखी होता है किसी को मकान बनाने की इच्छा हो गई तो मकान बनने तक बन जाने से उसका रहता है कुछ समय के लिए आनंद रहेगा उसके बाद फिर वो मकान से चात्रिक्त हो जाएगा ये मकान छोटा हो गया है और बड़ा बनाने की इच्छा होगी तो जितने भी विषयों के संबंध में आनंद है वो परिच्छिन्न है वो सब पुरुषार्थ है थोड़ी देर के किंतु पूरे जीवन आजीवन वो सुख नहीं दे सकता वो परम पुरुषार्थ नहीं है ये परम पुरुषार्थ केवल आत्मज्ञान मोक्ष ही है इसलिए कहते हैं परम पुरुषार्थ हेतु सूक्ष्मार्थ निर्णय परम पुरुषार्थ का कारण क्या है सूक्ष्म रूप से विषयों को जानना सूक्ष्म रूप से वस्तुस्थिति को समझना असली में यहां सब कुछ क्या है कैसा है इसको ठीक से जानना ये परम पुरुषार्थ का हेतु बनेगा सत्य को जानने से ही पुरुषार्थ सिद्धि होती है इसलिए परम पुरुषार्थ निर्णय परम पुरुषार्थ सूक्ष्मार्थ निर्णय के लिए विचार विचारवाजित्व ऐसे ही विचार का यहां निर्णय होना है वो विचार विचारवाजी ये शब्द है मीमांसा शब्द कैसे विचार को करता है परम पुरुषार्थ के हेतु सूक्ष्मार्थ निर्णय के लिए जो विचार है वो विचार मीमांसा शब्द द्वारा कहा गया है यही मीमांसा शब्द का अर्थ है तो शास्त्र सूत्र संदर्भ व्याधिख्या वेदांत मीमांसा शास्त्र शास्त्र शब्द का अर्थ कर शास्त्र मैंने उसी को सूत्र रूप में यहाँ कहेंगे वो शास्त्र का सूत्र संदर्भ सूत्र के रूप में यहाँ प्रकट होने वाला शास्त्र दे शिष्येभ्यो अने प्रतिपाद्य दे तत्विधि क्योंकि शास्त्र का अर्थ ये होता है शिष्यों को शास्त्र किया जाता है अनुशासित किया जाता है इसलिए शास्त्र है जो हम सुख पाना चाहते हैं उस सुख पाने के लिए क्या क्या साधन है वो साधन ये शास्त्र में प्रतिबादित होता है उन साधनों के संबंध में गुरु शिष्य को सुनाता है इस परंपरा से प्रवृत्ति होती है इसलिए उसको शास्त्र कहा जाता है ऐसे जो शास्त्र शास्त्र शिष्ये अने प्रति तत्व ये शास्त्र शास्त्र धातु से बनता है उसको को प्रतिपा करने के लिए शा, शास्त्र कहा तच व्याख्यातु व्याख्यात अब यहाँ उसके विचार करना तात्पर्य है इष्ट है मन वाचित है तच्च इधान अब ही व्याख्यात व्याधिख्या कहा ख्याने व्याख्यान करने की इच्छा कर रहा ऐसे शास्त्र की व्याख्या करने की इच्छा कर रहा है प्राप्त करने पर परम पुरुषार्थ हो अदो धर्म जिज्ञा ये वेदारे धर्मोपाध विचार्यताज्ञा अथा धर्मजिज्ञा अथा धर्मजिज्ञा ये सूत्र आएगा प्रथम सूत्र उस सूत्र का वेदार्थ एक देश वो वेद के एक देश अर्थ है यानी धर्म बोलने पर उसमें चारों पुरुषार्थ आ जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जहां प्रतिपादित होता है वो सारे धर्म ही है उसका एक देश होता है मोक्ष परम पुरुषार्थ मोक्ष उसका एक देश है अथवा आत्म एकत्व तो ज्ञान पूरा धर्म का एक देश है धर्म बोलने पर कर्म कांड उपासना कांड सारा मिलकर के धर्म होता है उसका एक देश मुख्य है इसलिए वेदार्थ एक देश वेदार्थ के एक देश रूप धर्मोपाधो धर्म रूप उपाधि में विचार कार्यता प्रतिज्ञा विचार कार्यता की प्रतिज्ञा की गई है क्योंकि अधाधो धर्म जिज्ञासा अधाधो ब्रह्म जिज्ञासा की जगह यहां अधाधो धर्म जिज्ञासा अधा तो धर्म जिज्ञा में धर्म का एक देश जो कर्मकांड है उसकी प्रवृत्ति बताइए उसका विचार बताया है चोदना सूत्रे चक्षण प्रमाण श्रुत्यर्थाभ्यान्यासा क्यों क्योंकि चोदनालक्षणों धर्म उसके बाद मीमांसा का दूसरा सूत्र आया कि चोदनाम माने विधि आदेश विधि रूप से ही वो धर्म को कहा गया तो चौदना सूत्र दूसरे सूत्र में ये पूर्व मीमांसा की बात करें पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र धर्म जितने सा उसके बाद में चौदना सूत्र दूसरा तो उसी धर्म के विषय में लक्षण प्रमाण लक्षण और प्रमाण दोनों से श्रुत्यर्थाभ्याम उपन्यासा श्रुति और अर्थ दोनों से उसको प्रकट किया गया तो लक्षण प्रमाणों को लेकर के श्रुदी अर्थ दोनों प्रयोजन को सामने रखते हुए श्रुदी अर्थ के द्वारा उपप्रमाणित करके दिखाया चौदना लक्षणों धर्म ऐसा उत्तरत्री तस्वीर विचारित्व और मीमांसा सूत्र में आगे भी उसी का ही विचार किया किसका ये विधि रूप जो धर्म है कर्मकांड रूप जो विधि है स्वर्ग कामो येद इत्यादि विधि धर्म है उसके संबंध में ही विचार आगे भी प्रवृत्व उत्तर मैं उसी ग्रंथ में आगे भी तचारित धर्म सेचारी वेदात विचारशास्त्र से आदिम सूत्र इसीलिए वेदात विचार शास्त्र का तो यही आद्य सूत्र है जो आगे आने वाला है उसके साथ पूर्व का कोई संबंध नहीं है आदिम आदिमत्वाद अने प्रवृत विषय विषयादि सूच्यते यहाँ आदिम शब्द कहने से श्रोता की प्रवृत्ति लाने के लिए मीन श्रोता में, में रुचि उत्पन्न करने के लिए विषय आदि की सूचना दी गई यह आदिम सूत्र है वो आदिम सूत्र में विषय क्या है ब्रह्म शब्द है वहाँ ब्रह्म विषय है ब्रह्मात्मा के ज्ञान विषय है उसमें अधिकारी कौन है कौन इसको प्राप्त कर सकता है तो साधन क्या है ये सारे बताएंगे फल क्या है ये सब सूचित किया ऐसा बता रहे आदिमत्वाद अने प्रवृत्त विषय आदि सूचित्रोत्र श्रोता बैठा हुआ है सुनने के लिए वो स्रोदा को पहले मालूम होना चाहिए हम क्या सुनने के लिए बैठा है हम ये सुनने के लिए अधिकारी है या नहीं है हम जो वस्तु चाह रहे हैं हमारी जो इच्छा है वो ये सुनने से प्राप्त तो होगी या नहीं होगी ये सब ध्यान में आना चाहिए इसीलिए ये विषयादि को कहा गया प्रथम सूत्र सूत्र सूत्र होने के कारण ये अनेक अर्थ को सूचित करता है ये भी आता है भाष्यकार ने इसको सूत्र नाम दिया सूत्र नाम देने से क्या है कि संक्षेप वाक्य बहुत संग्रह वाक्य रहेगा किन्तु उसमें अर्थ व्यापक निकलेगा उसमें से जब आप विस्तार से व्याख्या करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा तो संक्षेप में कहा जाता है उसी को सूत्र कहते हैं तो उत्तम ही सूत्र का लक्षण में ये कहा गया क्या कहा लघु लघू नि सूचिदाथनी स्वल्पाक्षरपदादत्सार भूता सूत्राण्याहोर्मनीषिण सूत्र का लक्षण में एक श्लोक दिया घु नी सूचित अर्थानी स्वल्पाक्षर पदा निच सूत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता जैसा अथादो दो ब्रह्म जिज्ञास लघु होता है अर्थानी हाँ, ऐसा लघु होने पर भी छोटा होने पर भी उसमें बहुत विस्तार से अर्थ सूजित होता है सूजित होने का मतलब जो सूचना दी जाती है उसको वास्तव बास, में विस्तार से करना चाहिए केवल आपको सूचना दी जाती है तो बाद में उसका विस्तार दूसरा मिलेगा जैसा कोई नाम देखता है वो नाम से क्या आपको जानना है वो मालूम पड़ता है फिर उधर अंदर जाके देखने पर और विस्तार से वहां प्राप्त हो अब आधा आधो ब्रह्म जिज्ञासा ये कहा ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है इतना ही कहा अब इतने से पूरा तो हुआ नहीं अब उसमें ब्रह्म क्या है किस प्रकार जिज्ञासा करनी चाहिए करने पर कैसा प्राप्त होगा बहुत कुछ विस्तार से बताना होता है इसीलिए सूचितार्थ बोलते हैं हाँ। स्वल्पाक्षर पदा निच् और उसमें अक्षर स्वल्प रहेगा छोटे अक्षर माने कम अक्षरों में बहुत बताएंगे, रहे स्वल्पाक्षर पद रहेगा बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहेगा स्वल्पाक्षर रहेगा सर्वदाह सार बोधा सूत्राण आहुर मनीषिण तो और भी क्या है कि सर्वदार स्वल्पाक्षर रहते हुए भी बहुत विस्तार से सभी को अंदर निहित करता है सबको अपने अंदर लेता है सर्वद सार भोध होता है सूत्राण आहूर मनीषिण मनीषी मणि मन जो विचारशील होते हैं समझदार होते हैं ऐसे बुद्धिमान ऋषि लोग इस प्रकार सूत्र के लक्षण कहे हैं कि वो लघु होता है सूचना मात्र मिलता है स्वल्पाक्षर होता है इतना होने पर भी सर्वतः सारभूत भी होता है बहुत व्यापक अर्थ रखने वाला होता है इसलिए उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है सामान्य लोग सूत्र पढ़कर के तात्पर्य नहीं समझ सकते हैं उनको व्याख्या की आवश्यकता होती है उसको विस्तार से समझाना पड़ेगा और लक्षण है अल्पाक्षरम संदिग्धम सार विश्व मुखम अस्तोभ्यम चूत्र विदो विदु अल्पाक्षरम ये पहले जो कहा वही है उसमें कम अक्षर रहता बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता क्योंकि याद करने के लिए आसान होता है अल्पाक्षर में रहेंगे तो, तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम किंतु संदेहास्पद नहीं रहता कभी कभी अल्पाक्षर में कायने पर उसमें संदेह उत्पन्न होता है क्या कह रहा ऐसा हो जाता है लेकिन यहां जो है असंदेह रहता है संदिग्ध नहीं रहेगा स्पष्ट भी रहेगा अल्पाक्षर भी रहेगा सारत विश्वदो मुखम और बहुत सार से युक्त तो होता है सारत विश्वदो मुखम वो सर्वदा व्यापक उसका अर्थ होता है बहुत व्यापक अर्थ होता है व्यापक अर्थ उसमें निहित रहेगा उसको आप बाहर निकालना चाहिए जैसे एक बीज है ये पिपल आदि पेड़ का बीज होता है छोटा होता है बहुत छोटा है किंतु वो बीज के अंदर सारा सार रहता है इतने बड़े पेड़ बनने के लिए लाखों जो है पत्तों से युक्त तो जितना बड़ा पेड़ बनता है उसका सार वो बीज में रहता है वो बीज में देखने पर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन बाद में उससे विस्तार करके सब कुछ निकाला जाता है ऐसा ही ये भी होता है कि सूत्र देखने पर क्या क्या है उसमें है मालूम नहीं पड़ेगा उसमें से धीरे धीरे व्याख्या करके सारे निकालेंगे अभी आधा दो ब्रह्म जितने ये सूत्र की ही सारी व्याख्या है आगे जन्मादेश से यदा ब्रह्म का लक्षण कहेंगे फिर ब्रह्म की व्याख्या चलती रहेगी ब्रह्म क्या है कैसा है चलता रहे ऐसा ही सारत होता है और विश्व होगा अस्तोभ और निर्बाध होगा स्थोप मन कोई बाधा यानी इसका अर्थ समझने में कोई रुकावट हो ऐसा भी नहीं होता अर्थ भी स्पष्ट आ जाए अध ब्रह्म जिज्ञासा इसमें अर्थ जानने के लिए कोई कठिनाई नहीं है अथा शब्द है अथा शब्द है ब्रह्म शब्द है जिज्ञासा शब्द है तो उसमें निर्बाध रहेगा रुकावट नहीं रहता क्योंकि रुकावट क्या है कभी व्याकरण की दृष्टि से कुछ गलत हो या व्याकरण की दृष्टि से आपको समझ में नहीं आता हो कई कारण होते हैं शब्दार्थ नहीं समझने के लिए तो वो नहीं रहेगा अनवध्यम और दोष रहित भी होता है वो सूत्र के अर्थ में कोई दोष नहीं रहेगा और सूत्र के स्वरूप में भी कोई दोष नहीं रहेगा दोष मुक्त होता है जैसे व्याकरण आदि दोष भी होते हैं कभी और अर्थ संबंधी दोष भी होते हैं अर्थ संबंध दोष क्या है एक शब्द को आप दो दो विरुद्ध विरुद्ध अर्थ कर सकते हैं ऐसा हो तो मुश्किल हो जाएगा आप कहना कुछ और चाहते हैं व्याख्या करने वाले कुछ और अर्थ करते हैं वो तो दोष है ना वो ऐसा भी नहीं रहता है अनवध्य रहता है। अवध्य होता है दोष अनवध्य मैंने दोष मुक्त होता है सूत्रम सूत्र विदो इस प्रकार सूत्र को सूत्र जानने वाले ऐसे सूत्र के लक्षण कहते हैं तो ये दोनों श्लोक से सूत्र का लक्षण कहा गया तथा विशिष्ट विषयादिद इदम शास्त्र आरभ्य भाव इसका पूरा तात्पर्य यही हुआ कि विशिष्ट विषयादि से युक्त होने से इस शास्त्र को आरंभ करना ही चाहिए आगे जो ब्रह्मसूत्र शास्त्र, शास्त्र शुरू होने जा रहा है इसको आरंभ करने में औचित्य है क्योंकि इसमें विषय आदि संबंध सब है विषय है प्रयोजन है संबंध है फल है ये संबंध आदि चतुष्टय इसको बोलते हैं ये इसमें निधित है इसीलिए इसका प्रयोजन होगा जो पढ़ेगा उसको उसका अर्थ का ज्ञान होगा और वो साक्षात्कार कर सकेंगे इसलिए इसको व्याख्या करनी चाहिए ये कहा अब जो है यहां आगे प्रथम सूत्र आरंभ होगा वो इतिहास नाम से है उसके पहले यहां आत्म यदि विरचित शारीरिक न्याय संग्रह नाम से ये एक एक अधिकरण में यह अधिकरण का पूरा सारांश क्या है बताते ऐसा भाषिकी काओं से स्पष्ट हो जाता है किंतु एक प्रकार संग्रह रूप से इसको जानने से कि ये आगे जो आने वाला अधिकरण है जो विषय है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे उसमें क्या क्या है इसको यहाँ संग्रह में बता दिया इसलिए शारीरिक न्याय संग्रह इसको बोलते हैं ये प्रकाशात्म यधि के द्वारा विरचित है प्रकाशात्म यदि विवरणकार है पंचपाधिकार के जो विवरण प्रस्थान लिखा है बहुत बड़े विद्वान हमारे इसमें बहुत एक प्रस्थान का ही वो बच्चेदा है से प्रकाशात्मय जी के द्वारा ये विरचित है संक्षेप चूप में तो ये हर एक इसमें आएगा तो इसमें देखेंगे तो आपको वो मालूम हो जाएगा कि क्या विचार करने जा रहे हैं तो देखिए पहले वाले पृष्ठ में प्रणम्य प्रणदार्थीनाम हंदारम विष्णुम व्यय शारीरक संक्षेपा न्याय संग्रह कि प्रणदार्थीनाम हंदारम विष्णु अव्ययम् प्रणम्य वो व्यापनशील जो भगवान विष्णु पर है अव्यय है जो नाश रहित है ऐसे विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं वो विष्णु भगवान क्या करते हैं प्रणद नाम हंदारम जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है आरती मन दुःख समस्याएं सारी दूर हो जाती है ऐसे जो भगवान है उनको मैं प्रणाम करता हूं प्रणाम करके संक्षेपाद न्याय संग्रह शारीरिक शारीरिक मीमांसा इसका नाम है ब्रह्मसूत्र का शरीर में रहने वाली जो जीवात्मा है जीव है उसके संबंध में यहां चर्चा की जाती है इसलिए इसको शारीरिक मीमांसा कहा उसके संक्षेप रूप में न्यायों का संग्रह न्याय माने एक एक अधिकरण में जो युक्ति से निर्णय लिया जाता है उसको न्याय देते कि एक अधिकरण होता है वो एक विषय उसमें रहेगा वो विषय के संबंध में संशय होगा फिर उस संशय का निवारण होगा उसमें प्रमाण युक्तियां दी जाएगी ये न्याय संग्रह है तो ऐसे न्याय संग्रह को हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं बताए अब यहाँ प्रथम सूत्र है सूत्र को देखिए अथातो <न्यार्थारी> अथा ब्रह्म अथातो अथा अथातो ब्रह्म अथातो अथ अथा अतो जिज्ञा अथा ये आनंद अर्थ में अथ शब्द का यहां प्रयोग किया है ये भाष्य स्वयं अर्थ करेंगे अब इसके बाद अथ मैंने इसके बाद किसके बाद ये आगे साधना आदि चतुष्टय संपन्न होने से जो सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया वेद का उसके बाद अथ अथ इस कारण से किस कारण से कि परमा पुरुषार्थ जानने की इच्छा होने से और पूर्व मीमांसादि शास्त्र से उस वो प्राप्त नहीं होने से ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए ये कहा सूत्र का तात्पर्य हो गया इसका अर्थ व्याख्या करेंगे अच्छा इसमें टीका नीचे। वर्णक्रय सूत्रतात्पर्य ततरूत्र साम्यम दर्शय प्रतिपदम व्याख्या अथशब्द्रयोगे नीचे टीका है। वर्णक द्वे नहा दो वर्णक पूरा हो गया टीकाकार के अनुसार टीकाकार एक एक वर्णक दृष्टि से इसको लेंगे क्योंकि वो विवरण प्रस्थान के अनुसार चल रहा है इसलिए वो उस हिसाब से ले रहे कि पहले अध्यास भाष्य एक वर्णक हो गया था अब इसके बाद है ये जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो अवतरण रूप से कहा वो द्वितीय वर्णक हो गया इसलिए वर्णकद्वे सूत्र तात्पर्य मुक्त सूत्र का तात्पर्य करने के बाद सूत्र प्रस्तुत होने के पहले ही सूत्र का तात्पर्य कर दिया तरित सूत्र सूत्रस्य सामर्थ्य दर्शित अब जो पूर्व में अवतरण दिया गया है ऐसा सूत्र का सामर्थ्य दिखलाने के लिए प्रति पदम एक एक पद को हरेक पद की व्याख्या करने की इच्छा रखते हुए आगे व्याख्या करेंगे इसीलिए ये नृत में प्रत्यय शस्त्र प्रत्यय का प्रयोग किया है प्रतिपदम व्याख्या आगे व्याख्या करने की इच्छा रखते हुए आगे व्याख्या करते हुए अथ शब्द से वृद्ध प्रयोग याथ साधारणत्व ये जो अथ शब्द आया यहां अथादो दो जिज्ञासा में जो अथ शब्द है ये अथ शब्द का वृद्ध प्रयोग में यानी लोक में जो प्रसिद्ध प्रयोग है वृद्ध प्रयोग मैंने हमारे जो पूर्वजों ने जो अर्थ का प्रयोग किया अर्थ शब्द का क्या अर्थ है ऐसा पूछने पर उन्होंने इन अर्थों का प्रयोग किया क्या अर्थ है चार अर्थ है अर्थ चतुष्ट साधारणत्व चार अर्थ में ये अर्थ शब्द का प्रयोग किया है वृद्धों ने क्या चार अर्थ है वो एक तो आनंदर यथ में अथ शब्द का प्रयोग किया है अनंतर पहले के बाद ऐसा इसके बाद यह उसके बाद यह ऐसा कहने के लिए अथ शब्द का प्रयोग करते संस्कृत और अधिकार अर्थ अधिकार माने अब ये आरंभ होने जा रहा है ये कहना चाहता अधिकार अर्थ में प्रयोग किया हाँ। जैसे अथ योगानुशासनम यह सूत्र आया अथ योगानुशासनम सूत्र है ये अधिकार अर्थ में है वहां का भाषिकार्थ अथ अधिकार अर्थ है ऐसा कहते तो ये अब जो है अब योग शासन शुरू हो रहा है ये कहा ये अब कहने का मतलब ये अभी आरंभ हो रहा है ये हो दूसरा तो आनंदर उसके बाद यह हो रहा है उसके लिए भी अर्थ शब्द का प्रयोग होता है और मंगल कारक भी अर्थ होता है केवल मंगलाचरण करने के लिए जैसा ओम मंगलाचरण के लिए होता है ऐसा ही अथ शब्द भी मंगलाचरण होता है जैसा प्रसिद्ध श्लोक है ना ओंकारच्चाथ शब्द द्वावेदौ ब्रह्मण पुरा कंठम भिवा विनिध ऐसा शब्द आया है कि ब्रह्मा जी के मुख से मंगलकारक ओंकार और अथ शब्द दोनों निकले थे इसीलिए ये ओंकार और अथ शब्द दोनों ही मंगलकारक होते हैं उनका उच्चारण कार्य के आरंभ में जरूर करना चाहिए ओम अथवा अथ ये दोनों शब्द ब्रह्मा जी के मुंह से पहले निकला ऐसा कहते तो मंगलकारक भी अर्थ है उसके बाद चतुर्थ अर्थ क्या है प्रकृदार अर्थात अर्थांतरम जिसकी चर्चा चल रही है वो चर्चा को छोड़ करके दूसरा कुछ कहना हो एक बात कहते आ रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है अब और एक बात कहना है तब भी आशा शब्द का प्रयोग करता है जैसा हम लेकिन परंतु आदि प्रयोग करते हैं इस प्रकार से जो कहती हुई बात है उसको छोड़ के दूसरा कहना हो तब भी आशा का प्रयोग करते मतलब जो प्रकृत है आरंभ हुआ है उससे उसको छोड़ के कोई अर्थांतर प्रयोग करना हो तभी अर्थ का प्रयोग होता है ऐसा चार अर्थ में हो गया क्या क्या है आनंदर्य अधिकार मंगल और प्रगृता अर्थांतर अर्थांतर ग अर्थांतर गार तो अर्थ हो गया तो आनंदर्य अधिकारी मंगल अर्थांतर ये चार अर्थ में वृद्धों ने अर्थ शब्द का प्रयोग किया है अब यहाँ जो है कौन सा अर्थ में लेना चाहिए कहा अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा में आया हुआ जो अर्थ शब्द है इसका कौन सा अर्थ होना चाहिए यह संशय होता है तब यहाँ भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं देखा अर्थ चतुष्टय साधारणत्व अर्थ चतुष्टय में ये अर्थ शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध होने से अभीष्टाथम आह यहां भाष्यकार सूत्रकार के क्या तात्पर्य है आदिशब्द से चारों में से कौन सा अर्थ सूत्रकार यहां सूचित करना चाहते हैं इस विषय में अभी अभीष्ट माने जो इच्छित अर्थ है यहां के लिए तात्पर्य से युक्त जो अर्थ है उसको सूत्र भाष्यकार ने कहा त्र आदिशब्द से कहा त्र अथ शब्द आनंदर्य अर्थ परिगृह्य में कहा तत्र मैंने इन चारों में एक नंबर टिप्पणी दिया भाष्य अत्र अथ शब्द इसी प्रकटाधता पाठ यहां तत्र अधशब्द के पाठ के जगह अन्य कोई टीका में अत्र ऐसा पाठ भी किया गया अत्र भी ठीक है तो यहां अथ शब्द का आनंद अर्थ आनंद अर्थ ही होता है उसके बाद ऐसा अर्थ होता है अब उसके बाद मतलब पहले कुछ किया हो उसके बाद ही ये करना चाहिए है ऐसा होता है अभी जैसे बारह उनकी पढ़ाई करना चाहता है ग्यारह उनकी पढ़ाई करना चाहता है तो उसको पहले दसवीं की पढ़ाई करनी चाहिए दस पास हुआ हो तो ग्यारह में जाएगा बारह में जाएगा और बारह में जाने के बाद में फिर वो डिग्री में जा सकता है तो ऐसा उसके बाद ये करना है उसके बाद ये करना है अब डिग्री करने के बाद फिर वो पीएचडी ले सकता है तो वो उसके बाद होता है ऐसा एक एक के बाद बोलने के लिए आनंद अब यहां भी कुछ पहले करना होगा सीधा आकर के ब्रह्म सूत्र नहीं आएगा पहले कुछ करना होगा पहले कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए क्योंकि जैसे शब्द यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं जितने गहराई से हम विचार करने जा रहे हैं उसके लिए पहले आपको बहुत कुछ वेदांत में समझना होता है दर्शन शास्त्रों के भी कुछ ज्ञान चाहिए व्याकरण का ज्ञान चाहिए सब ज्ञान होने पर सूक्ष्म चीज समझ समझ में में आएगा और समझ में आ गया तो फिर आपको आनंद होगा मुख्य प्राप्ति होगी किंतु तो समझने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती कई साल लगाने पड़ते इसलिए बोला वो आनंदर्य है यहाँ वो आनंद परिगृत्य थे आनंदरिया ही यहाँ ग्रहण किया जाता है बाकी तीन वर्ष छोड़ दिया ऐसा कहते हैं ठीक आ षु सूत्र पदेशु मध्ये यो अध शब्द स आनंद योजना तो ये तरह अथ शब्द इसका अर्थ में ये सूत्र में जितने पद है कितने है अथ अथ ब्रह्म पद तो तीन है शब्द इसमें चार है पद इसमें तीन है तो तीन पदों में यो अधश अथ शब्द का तो आनंदरिया उसका अर्थ तो आनंदर्य एक एक-एक पद तो का अर्थ करेंगे सूत्र वर्ण्यो यहां पदे सूत्रनुसारी भी भाषा का लक्षण है तो एक, -एक पद का तो लेना चाहिए पहला शब्द का अर्थ लोके अथ शब्द से अर्थचतुष्ट निवेशे तनंदर्य लोक में यद्य पैले जैसा आपको कहा वैसा चार अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग होता है लोके अथ शब्दस्य। लोक में अथ शब्द का अर्थ चतुष्टय। चार अर्थ में निवेशे भी प्रवेश होने पर भी है ऐसा होने पर भी तदर्थो अत्र आनंदर्य किंतु यहां तो आनंदर्य ही उसका अर्थ है अर्थांतर वक्ष्यमान वक्ष्यमाण रीत्या अत्र योगादित्यर्थ और बाकी तीनों अर्थ यहां नहीं आ सकता है वो क्यों नहीं आ सकता है आगे बताए आनंदरी अर्थ ही लेना चाहिए बाकी तीनों अर्थ नहीं लेना चाहिए उसका कारण क्या है यह बताएंगे अर्थांधर आनंदरी अर्थ को छोड़ करके अन्य तीन अर्थ क्या क्या है वो अधिकारी और मंगल और अर्थांधर ये तीन अर्थ नहीं लेना चाहिए उसका क्या कारण है ये भी आगे समझाए नु अर्थ शब्दों अधिकार अर्थों लोक वेद यो दृष्ट अथ एथ इति कहते हैं अथ शब्द तो अधिकार अर्थ भी लोग में देखा गया है अधिकार माने अब आरंभ हो रहा है अब अब ये जो कहने के लिए अधिकार अर्थ होता है उसका अधिकार मन दूसरे अधिकार नहीं लेते हैं अधिकार माने अब यहां से अब ये कार्य आरंभ हो रहा है अथ हाँ ऐसा बोले नु अथ शब्दों अधिकार्थी अधिकार, अधिकार संबंध में भी देखा गया यह अधिकार शब्द का हम लोग में जो अर्थ है वो अर्थ नहीं है अधिकार का यह अधिकार का मैंने कोई कार्य लेकर के हम आरंभ कर रहे हैं ये कार्य लेने को हैं वो अधिकार है तो ननु अथशब्दो अधिकार अर्थो भी लोग वेद योगता है और वेद में दोनों देखा गया है कि कोई कार्य आरंभ करने के पहले भी अथशब्द का प्रयोग होता है जैसे वेद में क्या है अथ एष ज्योधि ही अथयोगानुशासन हम अथ ज्योधि ही ये वेद में आया अब ये जोदी है प्रकाश है वहां कोई जोदी के बारे में चर्चा है प्रकाश के बारे में चर्चा है इसलिए अथयोगानुशासन हम ये कहा अब यहां से योगाशासन आरंभ होता है तो ये अर्थ भी तो लेना चाहिए यहां भी ऐसा ले सकते हैं अब यहां से ब्रह्म आरंभ होती है तो कह सकते हैं तो अधिकार्थ आप क्यों नहीं ले रहे हो, हो। ऐसे प्रश्न किया तो उसमें भाष्य उत्तर देते हैं ना अधिकार्था इत्यादि से उत्तर देते हैं इसको फिर कल देखिए ओ पू मदम पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति शा शाति शातिमराज